दीक्षित मार्ग में ही शक्ति मानते है कौन प्रभा का मतलब का ना कार्य मैं करना चाहता हूँ तो ना स्तन पांच से शुरू कर ये रहे बार बार तब उसको कहते हैं कि दीक्षित मन का मत ठीक नहीं कार्य एवं उत्पत्ति रीति नियमाभाव कार्य में उत्पत्ति है शब्दों का ऐसा कोई नियम नहीं है तथा क्यों नहीं है वो समझा रहे क्योंकि दृष्टांत ऐसा ले रहे हैं ये लक्षण जो चित्सुखी कार में लिया है वही दृष्टांत लेते किसी के आदमी जो मालिक है बड़ा वो शहर रहता है और उसकी शादी गांव की किसी लड़की से हो गई और शादी हो गई तो औरत अपना लेकर शहर में रहता था अब बाद में गरीबणी हो गई पत्नी तो मायके के, के यहाँ भेजते ना गांव भेज दिया इसीलिए रो भी संपन्न घर के लोग दिनों कर्चा करते थे तो हुआ क्या जो उसका बच्चा हुआ लड़का जब लड़का हुआ खबर ला रहा है मालिक के पास कि आपको बैठा हुआ लेकिन उस घर में छोटा बारद वो सोची क्या ड्रामा हो रहा क्योंकि बच्चे का पैरों को लाल रंग कर दिया और उसको एक पीले कपड़े के ऊपर उसके पग चिन्ह अंकित कर दिया वो कपड़े लेके आलमी चलाक ये क्या थी? समझ में नहीं आ रहा कुछ वो इसीलिए बालक अभी उस वार्ता उसका क्या वार्ताह खबर ले जा रहा है ना इसका नाम संस्कृत में वार्ताहार होता है वो जा रहा है उसका पीछे पीछे बच्चा भी गया जब वो गांव से थोड़े दूर बगल में शहर है वहां पर पहुंचा बच्चा भी साथ साथ गया है बच्चा उसको दिखा करके कहता है, तो है। वहां बच्चा वो देखा है और एक चिन्ह दिया दिखाया और उसके मुख्य मंडल प्रसन्न हो गया इन सबसे अनुमान करते है पुत्र शब्द कर वो जो वहां पैदा हुआ था वो ये कहानी को बोल रहे देखो दृष्ट पुत्र जनम पुत्र जनम पित्रेतन निवेदनाय धावंत भृत्यु अनुधावत एक बालक जिसने किसी के पुत्र जन्म को देखा और वह क्या कर रहा है उसके बच्च, जिसका बच्चा हुआ है उसके पिता को इस खबर का निवेदन करने के लिए दौड़ के हुए दौड़ते हुए जाता हुआ वृत्ति का अनुधावत पीछे पीछे भागते जा रहा है कौन वो बालक जिसने पुत्र जन्म को देखा है धृष्ट पुत्र जन्म नुधावत जिसने पुत्र जन्म को देखा उस बच्चे ने वो नौकर का पीछे पीछे भागते जा रहा है नौकर कौन है जो उस पित्त बच्चे का वास्तविक उत्पन्न बच्चे का वास्तविक पिता को खबर देने जा रहा है और वहां पर नौकर ने क्या कहा पुत्रस्ते जा रही थी आपको बेटा हो गया है आप पिता हो गए हैं ऐसे कह दिया वचन अनंतरम नौकर के वचन के अनातरम पितरम प्रसन्न वजनम अवलोक वो जो आदमी था जिसको सुनाया गया उसका चेहरा प्रसन्नता खिल गया इसको देखता हुआ बालस्य दोनों बालस दृष्ट पुत्र जन्म न बालस्य अनुधावत बालस्य बालक ने बच्चे के जन्म को देखा था वही नौकर के पीछे भागते भाग आया, और वह वह वाक्य भी सुना और पिता के चेहरे पर प्रसन्नता को भी देखा वह बालक क्या निर्णय लेता है पुत्रोत्पत्ति प्रतिपादक वाक्य सामान्य ज्ञान कर लिया अब वो पुत्र शब्द का शक्तिग्रह उस वस्तु में ग्रहण करेगा जो पैदा हुआ तो सर देखा ऐसी शुरू में क्या ग्रहण होगा पूरे वाक्य का एक सामान्य ज्ञान होगा क्या ये जो वाक्य प्रयोग किए नौकर ने क्या वाक्य प्रयोग किया था पुत्र से वो जो वाक्य है पुत्रोत्पत्ति प्रतिपादक प्रति है कार्य का प्रतिपादक करके नहीं जाना उसने भी। बालक करना है क्या है, कुछ हो रहे है वहां, बालक को ना नौकर नौकरी तो बालक सुनने वाले कारित्व तो बोध हो रहा है कि वाक्य को सुनने वाले उस बालक के दिमाग में इतना ज्ञान हुआ यह वाक्य पुत्रोत्पत्ति का प्रतिपादक यदि वाक्यर्थव पुरस्कार उस वाक्यार्थ के अवगम ज्ञान के, के पश्चात अगला वाक्य सुनाया उस नौकर ने सुखी पैदा हुआ पैदा होकर मरानी है अभी जिंदा है बड़ा सुखी है प्रसन्न है ऐसे भी होते ना पुत्र से जाता है किंतु तथस् तब बेचारा ठंडा हो जाएगा सुनकर नहीं इसलिए कि अगर इसीलिए सुखी फिर माता च सुखी अब आव, आव, आवापुत हो गया ना पुत्र शब्द क्या है पहले वाक्य में भी है दूसरे वाक्य में भी है इसको दे आवापुत अब आवा उसको पुत्र शब्द को सीधा उस वस्तु में ग्रहण कर लेगा जो पैदा हुआ था इत्यादि वाक्यूय पूर्व आवा पुतवाप्या पूर्व है ना आनय बोला बधान दौल क्रियाओं में एक वस्तु जो गाम गाम शब्द था उस समझ में आ गई उस वस्तु का दो सं किसमें है ग्रहण कर लेता है बालक वैसे यहां भी अव के द्वारा पुत्राद्य पुत्रादि पद विपत्ति है पुत्रादि अर्थों में पुत्रादि पद की वित्पत्ति ज्ञान हो रहा है यहाँ कहीं कार्यता का गुंज कार्यता का बोध वहां होगा ना जहाँ कोई क्रिया को करने के लिए कथन किया जा रहा हो सिद्धार्थ पे कथन करने वाले वाक्य में कार्यता का प्रश्न नहीं उठता है घड़ा है ठीक है इसमें मैं क्या करूं बात आई क्या यही तो मम कर्तव्य मम कार्य कुछ भी नहीं है सिद्धार्थ ऐसे वाक्य को क्या बोला जाता है सिद्धार्थ और बोधक वाक्य सिद्ध वस्तु को कथन करने वाले वाक्य यहाँ पर कोई क्रिया करने लायक कुछ भी नहीं रह जाता है ऐसी बात तो हमें कार्यता का चिकित्सक कहाँ है करने की इच्छा क्या रहेगी इसको सुनने के बात कुछ इसलिए कहते हैं में नीचे श्लोक में दिया है चित्सुकाचार्य जी का प्रथम प्रकरण किया पंद्रमा कार्य है दृष्ट चैत्रपत तत्पदाकित परिशेष विनिश्चित है दृष्ट चैत्रोत्पत्त है एक बालक है जिसने चैत्र को उत्पन्न सुत को देखा है लेकिन अभी उसे पता नहीं ये जो पैदा हुआ वस्तु है इसका नाम कुछ उसको पुत्र शब्द है ये उस बालक को पता नहीं और अब बालक ने क्या देखा वार्ता हेण तत्पद अंकित उस बच्चे के पद मैंने चरण संकित वास मैंने कपड़ा इसके द्वारा वार्ताहार ने मालिक को बता रहा है इसलिए पीले कपड़े में डाल के ले जाते काले कपड़े में डाल के ले गया समझ मरा काले कपड़ा मृत्यु का माना गया और पीला मंगलवार सूचक है ना और उसमें लाल रंग से डाल देते हैं नहीं तो क्या करते हैं सफेद रंग कपड़ा उसे काले रंग से डाल देते हैं। बच्चे का पैर मुर्दे के पैर उसको अंकित कर दिया बताने के पुत्र लेकिन वो गया पहले जन्म जमान जमान में ऐसे प्रथा थी सीधे कैसे बोलेगा इसीलिए सफेद कपड़े में काले रंग का पग छिंड डालते थे अजिंदा बच्चा है तो पीले रंग के कपड़े पे लाल रंग का डालते थे और लड़की है तो पीले रंग के कपड़े पे हरे रंग का पग छिंडालते मुझे लगता है लड़की हुई है लड़का नहीं हुई है और लड़की जिंदगी खेती का सूचक है माने लड़की पैदा है इस तरीके एक ज़माने में प्रचलन थी उसके आधार पर ऐसा विचार चल रहा है कि वहां बालक ने केवल कपड़े को ले जाता और नौकर को देखा नौकर ने पुत्र से जाक कह दिया पुत्र सुखी कह दिया उन वाक्यों को सुनने के बाद भाग निर्णय लिया यह वाक्य पुत्रोत्पत्ति के प्रतिपा वाक्य है और इसमें पड़ा हुआ जो शब्द जो पुत्र शब्द है वो किसका वाचक है वो जो चीज मैंने देखा था उधर गांव में घर में जो पैदा हुआ था वो है पुत्र शब्द वाचक ऐसा निश्चय कर लेता है तो पूर्व पक्ष प्राभा कर कहता है लेकिन प्रसन्नता का, का कारण दूसरे भी चलो बच्चा होके मर भी जाए लेकिन पत्नी सोचते सुन के भी तो खुश होगा नहीं है? बच्चा जिंदा रहे पत्नी मर भी जाए तो भी दुखी होएगा आदमी तो कई बार होता है अब मां मर गए। बच्चा मर गया। मर जाती है मर सोचेगा तो इसीलिए पराधा कर जब कहना है उसकी मुख प्रसन्नता जो देखा बालक ने पिता के मुख की प्रसन्नता उसका कारण पुत्र चिन्ह जाते वाक्य ही नहीं जो सुखी वाक्य नहीं बल्कि माता जो सुखी ये वाक्य भी सकता। तब हनुमान कैसे करेगा बच्चा है। तत्र तत्र उसी प्रकरण में उसी दृष्टांत में स्त्री सुख प्रसवादी नाम अनेकेश दृष्टता स्त्री के सुखपुर स्त्री का जिंदा रहना इत्यादि अनेकों भी मुख प्रसन्नता का कारण देखा जा सकता है दृष्ट न पारिशेष सिद्धि आपने कहा ना बच्चे ने परिशेष निर्णय ले लिया आपने क्या कहता बच्चे ने परिशेषता निर्णय लिया निर्णय कैसे लेगा परिशेष निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि मुख प्रसन्नता अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं न पारिशेष सिद्धि इति मतम पूर्व पक्ष का जवाब में सिद्धांत कहता है फिर तो तुम्हारा दृष्टांत में गया जैसे गाम आने में सुन करके आ भी जब गए तो सब में तो गौ थी क्या जब गया है यदि सात तो गौ थी तो आने क्या करेगा लाएगा क्या मैंने आदेश दिया गांव आने या गुरु ने शिष्य को आदेश दिया शिष्य क्या कर रहा है क्या किया शिष्य ने गया खाली हाथ में गाय थोड़ी लेके गया गाय लेके जाना हो थे बोल रहे हैं लाओ बोल रहे हैं तो कहीं जंगल में होगी भार रहा होगा उसको लाने कह रहे हैं तो बच्चा जो देख रहा है आदमी को जाता देखा आदमी को आता हुआ देखा फिर आदमी को गाय समझना चाहिए वो अरे आने क्रिया हुई उस समय जो गया है गाय के साथ तो गया नहीं फिर ग्राम शब्द कार्त गाँव तो, में कैसे ग्रहण किया बालक ने अरे तो समस्या होगी कि अन्य चीजें दिख रही वहां क्रिया, क्रिया के लिए पुरुष्ट देखा जा रहा है, है।, है प्रसन्नता के लिए वहां भी गेंगे आनंद के प्रति अनेकों कारण हो रही है उनमें कोई कर क्यों नहीं ग्रहण होता जैसे वहां भी अंत तो गो कहना पड़ता है वहा उदेश पर निर्भर है गुरु का उद्दिष वस्तु क्या होगी ये बच्चा अनुमान करता है उद्दिष्ट गाय है, लाठी नहीं थी और गांव बांधा कर लाठी को बांधा नहीं उसने और यहां पिता क्या करता है लड्डू बांध रहा है पत्नी का सुखो तो प्रसव की वजह से लड्डू बांटेगा कोई ये बच्चा मर जाए पत्नी जिंदा रहे तो लड्डू बांटेगा क्या कोई यहाँ भी अन्य और भी कारण है निर्णय लेने के लिए पुत्र ही यहाँ पर ज्ञान का विषय बन सकता है का विषय न कि अन्य इसलिए आपत्ति देने के लिए पहले सटे साठे में समाचार जैसा तो वैसे तो जवाब दी जाएगी मानी प्रवर्तक वाक्य भी वाक्य शरण अंतर श्रोतु गे दृष्टम है ना श्रोता का गमन ही आदमी निघन मिला गाय तीन तो साथ में कुंतर भावे गुप कार्य बोध अनुमानम और कालांतर कितने देर बाद वो आता है आदमी ढूंढ करके जंगल में आ जाएगा और शाम को आया मान लो वो जब बच्चा घुमा फिरा खेला कूदा उसके बाद में उसने देखा वो समय गुरु जी ने कहा ताबो यारा ले करके कैसे सब आप और वह आप परि कालांतर भाव को जोड़ेगा सन्निधि तो है नहीं सन्निधि किससे करते हैं? एक साथ उसे साथ साथ होना। कालांतर व्यवधान ना हो और ये तो बहुत कालांतर व्यवधान है फिर भी वाक्य ग्रहण कर रहा है बच्चा इसलिए कहते हैं कि फिर भी वहां ग्रहण हो जाता है ना जैसे वैसे हमारे पुत्र से जाते में तो इतना देरी भी नहीं हुआ तत्काल तो तत्काल तो सब काम हो रहा है यहां तो बालकों बिल्कुल और आसानी से पुत्र शब्द वाच्य उत्पन्न वस्तु में ग्रहण हो जाएगा नहीं कार्य बोध से प्रवर्तकत्म और दूसरी बात सबसे बड़ा केवल कार्यता का बोध होने मात्र से वो प्रवर्तकता उसमें नहीं रहेगी। इधम ममक कार्यम इधर ज्ञान होने से प्रवृत्त हो जाएगा आदमी नहीं होगा बल्कि इधम ममक कार्यम के साथ में इधम मत कृति साध्यम जरूरी है कि प्रकृति चार कांड से ले चिकीर्षा कृति साध्यता बलवदन अनिष्ट अनुबंधिता और उपादान प्रत्यक्षता है चिकित्सा को तुम क्यों पकड़ रहे हो प्रवृत्ति का कारण इसे प्रवृत्ति का कारण चिकित्सा नहीं मुख्य रूपे निवासों में कृति साध्यता तो कैसी कृति साध्यता मदिष्ट साधन तेरह विशिष्ट होना कृति साध्य हो और का साधन न हो तो करोगे क्या कृति साध्य है आपका इष्ट साधन हो नहीं है तो भी आप नहीं करेंगे न तो हो, हो तो नहीं कर सकते हो इसलिए मुख्य रूप में हम क्या मानते कृत साध्यता और पर उन्होंने भी कहा इष्ट साध्यता के ज्ञान के भी नाम प्राभ कर खुद भी कहेगा उसके बाद दे रहे हैं इत ज्ञान के बिना कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता आप स्वयं कहते हो और अगर करता कार्यता चला रहे हो चिकित्सा में पकड़ रहे हो विधियों का लिंगों का अर्थ यदि लिंग प्रवर्तना के लिए ना लिंग क्या करता है प्रवृत्ति कराता है यदि लिंग प्रवर्तक है तो प्रवर्तक जिसको सुनने के बाद प्रवर्तना होगी उसी को उस लिंग का अर्पनाना पड़ेगा ठीक जिस चीज को जानने के बाद प्रवर्तना होनी है उसी को लेकर मरना चाहिए तो क्यों बोल रहे हो फिर? नहीं कार्य बोध से, से सांत का ज्ञान ही प्रवर्तक होता है संसार में केवल चिकित्सा नहीं केवल कृत साध्यता नहीं केवल इष्ट शांत से भी नहीं रहेगा बाकी नहीं रहेंगे तो वे विचार है हाँ की प्रवृत्ति इधर मैं इष्ट साधन ज्ञान लेकिन कृत्य साध्य नहीं है क्या कर लोगे आपको मुंबई जाना है आपको मालूम एयरप्लेन भी हमारे साधन है मुंबई प्राप्ति में यानी क्या करे जेब में विदाउट टिकट जाना पड़ेगा ट्रेन में स्थिति है, है तो प्लेन की क्या सोच के फायदा मैं नीचे से देख लो जा रही मुंबई है कृति साध्यता भी तो महत्व है ना इससे तो काम थोड़े चल जाएगा तो चिकित्सा भी, भी होना चाहिए कृतिस भी होना चाहिए तद विशिष्ट ही प्रवर्तक होता है मनिष्टम और यह हम जो तो आपके लिए अनिष्ट नहीं है, क्योंकि तो आपने भी स्वयं इस बात को स्वीकार किया है इष्टो तो पैदा दिया हम इनम कर्म बुद्धवा तथा प्रवर्त है आप ही के द्वारा बात कहा गया है ज्ञान के अंदर ही मम कार्यम ऐसा जान करके व्यक्ति प्रवृत्त होता है अर्थात केवल मोम इजम कार्य में मम इधम कार्य में ज्ञान किसके अधिन हुआ के अधिन हुआ। यदि इष्ट शांत नहीं है तो मोम इधम कार्य में आपको मतलब ही नहीं उस चीज का किसी भी चीज का मोम इजम थोड़ी ग्रहण करोगे आप यह अंतिम निर्णय मम्म कार्यम तो अंतिम स्टेप इसे पूर्व कारण यह इष्ट साध का, का ज्ञान नहीं, नहीं। साधता का ज्ञान चिकी करने की भी इच्छा जरूरी है ये सब के अंतर आता है अंत में ये सब ज्ञानों का कार्य है इसका मतलब मूल कारण कौन है इष्ट साधन का इष्ट साधता में आप देखोगे वो इष्ट साधन मत कृत है यानी और जो कृतिसाध्य अनेक साधन भी मिल जाए उनमें करने की चक किस में है तो निर्भर है ना आपके एक, एक इष्ट वस्तु है उसके साधन अनेक हो सकते हैं उन अनेकों में से कुछ साधन ऐसा है जो आपका नहीं है इन कुछ साधन कृत्य होंगे उन साधनों में से भी किस साधन में चिकित्सा बनेगी एक अलग बात है ना सारे साधनों को तो अपनाओगे नहीं किसी एक साधन से तो इष्ट साधन कर। संपादन करोगे इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर मम इधम कार्य तो अंतिम स्थिति वाला मामला है इससे पूर्व प्रवृत्ति का कारण कौन है इष्ट साधनता वगैरह है ऐसे आपने खुद ही कहा है इष्ट इष्टोपायता इष्टोपाय इष्ट साधनता उपाय को साधन को बाद एक ही चीज है इष्ट साधनता दिया मम इधम कार्य बुद्धवा उसके अंतर ये जानकर के तत्व के द्वारा कहा हुआ है इष्टोपायत प्रतिपादन है इसलिए किया जाता वाक्य के के लिंगों द्वारा लिंग पर चर्चा चल रही थी ना लिंगों के द्वारा क्या हो रहा है इसलिए विधि से इष्ट साधनता का बोल करा दिया है आपका स्वर्ग है तो उसका साधन अमुक यज्ञ है ये बोलता है विधि तो कैसे बोले स्वर्ण करेंगे अब यहां भी थोड़ा संग्रह तो लाना ही पड़ेगा उसके बिना समझा नहीं सकते अभी निर्णय नहीं हो पाएगा संग्रह को मूल में ला रहे हैं सब अपर पर चिकित्सा अपर पर दूसरी पर्याय अपर मैंने दूसरी पर्याय वाची शब्द क्या है चिकित्सा का कार्य उसका जो ज्ञान है पुनः इष्टोपायता जन्यते उस ज्ञान को कौन पाया करता है इष्टोपायता जो कार्यता का ज्ञान पैदा होता है कारण बड़ा कार्य बढ़ा है कारण उसके अनु कार्य कहां से आएगा कार्यता का ज्ञान ही पैदा नहीं होगा बिना इष्ट ज्ञान का इसलिए इष्ट शांत ज्ञान को ही वाक्य का मुक्त लिंब का वाचार चाहिए न कि कार्य ऐसा स्वीकार करना ही उचित होता है तो भाई अन्य शास्त्रार्थ शब्दार्थ मुख्य शब्दार्थ लिख दिया बात शब्द का अर्थ वो माना जाता है जो अर्थ अन्य प्रमाणों से लभ्य न हो जब कार्य वोध का लाभ इष्ट शान ज्ञान से ही हो जाता है तो उसमें वाक्य तात्पर्य क्यों मानना सिद्धांत निकला ना इसका मतलब क्या हुआ कृति साथ की जो है कृतिस या कार्यता या चित्सा किससे उत्पन्न हुई अर्थात हमें कार्यता की प्राप्ति किससे हो रही है इष्ट साधनता से हो रही है है ना इसे उसको शब्द करके क्यों मानना अन्य हो गया ना समझ में आ गया क्योंकि आपने माना इष्ट साधनता से पैदा होता है चिकित्सा या कार्यता का ज्ञान उत्पन्न होता है अर्थात क्या हुआ हमें कार्यता का ज्ञान इष्ट साधनता से प्राप्त हो रहा है अन्य से लभ्य है इसलिए उसको शब्दगर्त नहीं मानना कि शब्दगर्त वो है जो अन्य लभ्य नहीं हो जब यह कार्यता अन्य कौन इष्ट साधनता उससे लभ्य है अतिव इसको लिंग से लभ्य मानना नहीं है लिंग से लभ्य कुछ को मानोगे जो अन्य किसी से लभ्य नहीं है ऐसे कौन सा है इष्ट साधनता इसलिए लिंग वो चीज का बोध कराता है जो इष्ट का। का पूरा वेद ही उसके लिए ना जब प्रत्यक्ष अनुमान ऐसे प्रमाणों से न जाना जाए उसी की सिद्धि के लिए तो है वेद और ये आग में स्वर्ग साधनता है यह कैसे में मालूम होगा लिंगों से नात बोला दर्शपूर्ण स्वर्ग का ये जो लिंग है ये हमें उस स्वर्ग के प्रति साधनता का संबंध मेरा इष्ट है स्वर्ग उसकी साधनता याग में है ये संबंध को बोल करा दिया लिंग ने अतव लिंगों का वाचार्थ इष्ट साधनता ही माननी चाहिए क्योंकि यह अर्थ अन्य लभ्य नहीं है और बल्कि कृति साध्यता या आगे कार्यता ये सब चीजें क्या है इष्ट साधनता से लभ्य है जिनका कहना है नीचे स्कंद पुराण का श्लोक बड़ा सुंदर दे रहे हैं हैंत्रण शास्त्र मित्य विधीय इनका नाम शास्त्र है ऋग्वेद अथर्वेद महाभारत पांच रात्र भागवत और रामायण ये जो चीज है इनको हम मानते शास्त्रेद महाभारत पांच रात्र भागवत को भागवत और रामायण उसको कारण अलग है ये युकूलम एक तरह तस्त्र प्रकृति अतो शास्त्र विस्तारो नैव शास्त्र को मेतस्य और इसके अनुकूल अन्य जो कुछ भी है, उनको भी उनको हम मानेंगे जैसे वगैरह इनके अर्थों को निर्णय देने में सहयोग दे रहे हैं ना इनके अनुकूल है इनके प्रतिकूल नहीं अतो अन्य जो इनके प्रतिकूल है वह शास्त्र विस्तार नैव शास्त्र पदत वो अन्य जो शास्त्र विस्तार है जिसके प्रतिकूल हैं उनको हम शास्त्र नहीं मानते हैं बल्कि हम उसको कुमार्ग कुमार करके देखाकर ने कार्यता का लक्षण क्या किया है उसका लक्षण ही गड़बड़ कृति साध्यम कृतिम प्रति प्रधान कार्य मीति कार्य लक्षण कार्य का लक्षण किया कृति साध्यम कृतिम प्रति प्रधान जो कृति के प्रति प्रधान हो ऐसी कृति साध्यता उसी का नाम का तो फल में भी लक्षण चला गया फले में विचार आज उपेक्षण यह उनका जो कृत लक्षण है वो फल में विचार हो जा रहा है स्वर्ग फल में आज व्याप्त हो जा रहा है कि स्वर्ग फल कैसा है कृति के प्रति, प्रति है क्योंकि जब हम लोग करते हैं यागे न स्वर्ग भावे ये तो है ना इससे स्वर्ग क्या है प्रधान और ये प्रधान है ये गौण है ये मुख्य है ये गुण है संग्रह में विरुद्ध त्रिक द्वय दोष चर्चा हुई थी ना ये उपादेय है ये अनुपादेय है ये विधेयी है ये उद्देश्य है इस उद्देश्यता रहेगी इसमें विधेयता रहेगी क्या ना स्वर्गम भाव ये वहां समझाया था जब दूसरा नंसर लेते हैं हम सोमेना यागम भावे सोमया के प्रकरण विचार हुई थी वहां कि हम हाँ क्या रहे? याग अभी यहां क्या हो गया था विधेय, और अब यहाँ वो याग उद्देश्य हो गया विपरीत आ गया ना उद्देश्यता और विधेयक एक में आना विरुद्ध हो गया यह मुख्य है या गौण है यहाँ प्रधान है या गुण है गुण प्रधान वृद्ध एक वस्तु में आ रहा है यानी समझाया था और ये उद्देश्य है ये विधेय हो गया प्रधान है या गुण हो गया या, या, या मुख्य और गुण भी कहते प्रधान भी कहो मुख्य कहो बातें की है और ये है तो इसीलिए आपने जब कहा तो बताओ स्वर्ग क्या है प्रधान है या नहीं आपका लक्षण स्वर्ग में तृप्त हो रहा है इसलिए प्रधान आपने कहा कृत्रिम प्रति प्रधानम जो कृति के प्रति प्रधान हो उसका नाम काल ये भी कृति के प्रति प्रधान है हमारे सारा प्रधन किसलिए है स्वर्ग पाने के लिए स्वर्ग ही हमारा उद्देश्य है स्वर्ग हमारा प्रधान तत्व है है जिसके लिए हमारा सारा प्रयत्न में त्म कार्य आपका जो लक्षण है तो स्वर्ग फलों में अति व्याप्ति हो रहा है, रहा है। इसे लक्षणित इस लक्षण की उपेक्षा कर देगी तो इसमें विश्व क्या निकला लिंगादि नाम अपूर्व विधायक का लिंगादिंग के द्वारा अपूर्व का कथन करना असंभव है अतएव अपूर्व में धर्म शब्द कर रहे थे प्रभाकर वह खंडित हो गया तब प्रश्न उठेगा सबका तो अपने खंडन कर दे धर्माधर के मामले में आप किस को धर्माधर मानते कौतर धर्माधर बहु ये धर्माधर्म क्या है यत्र धर्माधर्म शब्दों प्रवृत्तो और किस विषय में लोक में धर्म और धर्म शब्द प्रयोग किया करते हैं क्या आप बताइए से लौकिका नाम धर्म शब्द प्रयोग यागा होता हुआ देख करके लोग क्या कर ये धर्मानुष्ठान हो रहा है पूजा पाठ हो रहा है धर्मानुष्ठान हो रहा है ये धर्म कर रहा है और बकरा काट रहा है तो नहीं कहेंगे धर्म कर रहा है कहेंगे कोई अब तो मुसलमान कहेगा कि उनके लिए धर्म है लेकिन आम आदमी तो नहीं कहना लौकिक में आम आदमी सामान्य से विचार करके देखते हैं, आम आदमी उसको अच्छा नहीं मानता आज और भी खुलम खुल बहुत कम लोग करते नहीं तो वो पर्दा उर्दा डाल के अंदर में ही करते हैं विदेशों में भी सब जगह आप देखें जो मांस वाला दुकानें होते हैं वो जान से बंद रहता पर्दा रहता है और भी देखिए ना मछली जो पकड़ के ले जाते छिपचुप के नहीं भागते सामने सामने खुला ले कर हैं। तो करके थोड़े चल करके शर्म है फिर भी थोड़ी सी उसमें पता है नहीं गलत कर रहा क्या है? आ, खुले में हैं। बे? रहे मजबूरी है बनार सुने दशा सुने घाट में ही है सब्जी मंडी इधर सब्जी भी करी दे रहा है मछली यूँ बंद करके सब्जी करते आप लोग इतना बुरा हालत हो बड़ा अल्लाह गन तो, तो नहीं आने से। बंगाली टोला है, उसके बगल में, सब सब वहीं आगे वो पार रखेंगे वहां। तो ये कहते हैं कि ये जो यागादियों में ही लौकिक लोग आम आदमी जो है धर्म शब्द का प्रयोग करता है अदय यागा अनुष्ठात्र धार्मिक तो सनाथाना इसलिए तो यागाविक अनुष्ठान करने वाले जो आदमी है उस आदमी को धार्मिक शब्द का लोग व्यवहार करते हैं आदरण शब्द प्रयोग तो हिंसा सुरापाद और आदरण शब्द का प्रयोग हिंसा में दारू पीने वालों में समय कर दिया जाता है और यदि धार्मिक आदमी है इसलिए सब गंदा काम करता है ऐसे लोग कहते हैं ये राहु अन्य यागा अनुति धार्मिक गम्य कुमार भट्ट ने इस बात को कहा है देखो यागा जो है अन्य साध्य में दृष्ट से साध्य पुण्य संस्कारों को न देखकर अब याद कर रहा हूं उस करते हुए को वहां देखते हैं लोग उससे पैदल तो कोई पुण्य नाम को जो दिखता है, है लोगों को तो क्यों कर रहे है आदमी जैसे कुछ पैदा हो तो दिखा नहीं दे रहा तब समझते नहीं याग ही धर्म है कर देता इसीलिए क्यों क्योंकि अन्य साध्य अदृष्ट वही उस याग के द्वारा पुण्य आदि अन्य चीजों को साध रूपेण न दिखाई देने के कारण अनुष्ठान करता हुआ उन लोगों के द्वारा पुण्यूपा अन्य वस्तुओं को साध्य रूप न देखने के कारण से और दूसरा हेतु तो धार्मिक समाख्यान तथ योगा और उसे संबंध को लेकर भी धार्मिक शब्द का प्रयोग हो रहा है इससे लगता है याग का ही नाम धर्म यागा नाम धर्म एज श्लोक वार्तिक ने कहा है इस विषय में शालिकनाथ और व्याख्यान करते हुए क्या कहते हैं अत्राह शालिखना कह यागा अनुष्ठातरी शब्द प्रयोग नियोग अनुष्ठान निमित्त कह शालिखना कौन है प्रभाकर के चेहरा। कुमार भट्ट के मत के खंडन करने के लिए ला रहे हैं उसको फिर उसे खंडन करेंगे और भट्ट कर करके तीसरे पंक्ति में तदयुक्त करके इसको खंडन कर देंगे शाणिक जब प्रभाकर के समर्थक कहता है यागा अनुष्ठाता में जो धार्मिक शब्द प्रयोग किया है वह प्रयोग नियोग का अनुष्ठान करने से हुआ नियोग अनुष्ठान नहीं होता था उनका कहना है मुख्य रूपे प्रति तो साधिता कार्यता है इसका दूसरा लिंग के द्वारा बोध हुआ, उस को किया, धार्मिक कि क्या नहीं कहेंगे नहीं नहीं कैसे कर रहा क्या धर्म कर रहा है बोलेंगे तथा ही अनधिकृत यागा अनुष्ठा कर शब्द न प्रयुज्यते इसलिए अनधिकृत में अनधिकृत यागाधिकृत यागा अनुष्ठान करने पर भी लोग क्या कहेंगे उसको धर्म कहेंगे नहीं धार्मिक शब्द न प्रयुजते धार्मिक शब्द का प्रयोग नहीं होता अधिकृत पुरुष के द्वारा जरा हो तभी धार्मिक शब्द होता जो में कौन के द्वारा उसी करने के बावजूद भी आप धार्मिक इसका मतलब नियोग मुख्य है।, है और नियोग का अनुष्ठान जो करेगा वही धार्मिक है और नियोग अनुष्ठान ही धर्म निकलता है कि ऐसा नहीं है वह एक अलग बात है वह नियोग से कोई लेन देन नहीं है शुद्ध शूद्र को हम धार्मिक गुसिया को करने में इसने कि वो नियोग को अंधगत रूप में याद कर रहा को किया ऐसा नहीं वह वैदिक कर्म के लिए क्या वेद अध्ययन के लिए अनंध कर रहा है श्रेय तो दूसरा करने न करने के पीछे वो क्यों कर रहा है लेकिन फिर कहीं साधनता है उसमें कि या वे वेद मंत्र ने क्या बोला आपको इतना ही कहा ना दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कम वे तो दर्शपूर्ण मास को स्वरूपी श्रेय का साधन तक कथन किया उसे कोई लेनदेन नहीं कौन करेगा ब्राह्मण क्षेत्र से उसमें अधिकारी अनधिकारी का प्रश्न कहा है हाँ राजा राजस्व तो कहते हैं वो मंत्र तो ठीक है तुम्हारा राजा कद क्षत्रिय करना पड़ेगा अधिकारी का भी साथ साथ वाक्य में विद्यमान है सामान्य रूप सकल विधि वाक्य में तो ऐसा नहीं है इसलिए कहते हैं कि देखो श्रेय दिवत धर्मत्व तो क्योंकि श्रेय अंत मातृ याग के अंदर धर्मत्व तो स्वीकार किया जाता है नहीं अनुकृत याग आदि अनुष्ठान श्रेय साधन अनुष्ठान श्रेय साधन नहीं है इसीलिए उसको हम अनधिकृत याग का अनुष्ठान करने वाले सूत्र को अधर्म क्यों कहते हैं वो उसका श्रेय का साधन नहीं है वो भ्रांति है वो जैसे गीता में अर्जुन को भ्रांति है वो संन्यास को श्रेय का साधन समझ रहा है अर्जी उसको अनुष्ठान करके तो क्या मानेंगे अब श्रेय साधन है वो नहीं उसके आश्रय साधन का अनार जुष्ट हो तुम आधार्मिक हो यह कहा जाएगा क्यों वो अनवि चेष्टा की इसलिए नहीं पर श्रेय साधन नहीं उसके लिए उसके लिए वो श्रेय साधन नहीं हर व्यक्ति का श्रेय का साधन अलग अलग है जिसके लिए जो श्रेय का साधन विधान किया है उसी उसको उसको करना चाहिए और दूसरे के लिए विधक को करेगा वो उसके लिए वो श्रेय साधन नहीं रहेगा श्रेय साधन का अभाव नहीं प्रयोग हुआ न कि अनुष्ठान करने के कारण से नहीं अनुकृत यागादी अनुष्ठान श्रेय साधन बहुत अद यागा वह धर्म शब्द प्रयोग श्रेयाग आदि में धर्म शब्द प्रयोग मानना चाहिए अन्योगि में नहीं